सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार अपने मूल अधिकारों जैसे कि सूचना का अधिकार बोलने का अधिकार समानता का अधिकार इन सब के बारे में तो हम सभी जानते हैं पर एक अधिकार जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो है सूचना का अधिकार यानी की राइट टू तो इन्फॉर्मेशन एक अधिकार जो आज हर भारतीय के पास है एक अधिकार जिसने हक दिया आम जनता को किसी भी तरह की जानकारी लेने का एक अधिकार जिसे बनाया गया है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और सरकारी विभागों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rti.gov.in